श्रुतिम पर स्मृतिम पर भारतमपरे भजन तू भीता अहम नंदम वंदे य लिंदे परम ब्रह्म अहोचित्रमोचित्र वे तेमबन मुक्तिद मु ब्रह्मक्रीड़ा मृगीत नम कमलना नमः कमलमा नम कमलपद नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्म विदधा पूर्व जो वै वेद प्रयुति तस्म देव बुद्धि प्रकाशम मु शरण प्रपद्य जगदाराध्याधक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भज अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि प्रत्येक जीव का परम चरम राध्यांत एकमात्र परमानंद प्राप्ति ही है और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु अनादिकाल से प्रत्येक प्रत्येक जीव प्रयत्नशील है किंतु अज्ञान के कारण अनंत जन्मों के निरंतर प्रयत्न के पश्चात भी द्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका अतएव इस अज्ञान निवृत्ति के हेतु प्रयत्न करना होगा और तब तक करना होगा जब तक अपने परम चरम लक्ष्य को हम न प्राप्त कर लेंगे तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि तीन तत्व अनाद्यन शाश्वत है ब्रह्म जीव माया इनमें से ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि जो अनंत मात्रा का हो अनंत शक्तियों से युक्त हो और दूसरे को भी अनंत कर दे और जिससे विश्व की उत्पत्ति हो जिससे विश्व की रक्षा हो जिसमें विश्व का लय हो ऐसी किसी अद्वितीय पर्सनालिटी का नाम ब्रह्म भगवान परमात्मा है उसकी अनंत शक्तियों में पांच शक्तियां प्रमुख है पर शक्ति विविध श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया श्वेता सत्रो छठवें अध्याय का आठवां मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि अनंत शक्तियों में ये प्रमुख शक्तियां हैं जो कि स्वाभाविक हैं यही पर मैं एक हंसी की बात बता दूंगा आप लोगों को शंकराचार्य ने इस मंत्र की व्याख्या लिखी है तो उन्होंने लिखा है कि भगवान या ब्रह्म के कोई शक्ति व्यक्ति नहीं है वेद मंत्र कह रहा है स्वाभाविक शक्तियां हैं ये ज्ञान बलक क्रिया च ज्ञान माने जीव शक्ति बल माने संधिनी शक्ति यानी संबित शक्ति संधिनी शक्ति और क्रिया माने लादनी शक्ति ये तीन तो प्रमुख है जो सचित आनंद ब्रह्म की है संधिनी संबित लादिनी लादिनी संधिनी संबित सर्वसंश्रय लाद ताप करी मिश्रा वीनो गुणवर जीते विष्णु पुराण और शंकराचार्य कहते कोई शक्ति नहीं होती ब्रह्म के शक्तिक है अरे स्वाभाविक ही लिखा है जगत गुरु जी स्वाभाविकी शक्तियां हैं एक दिन आई ऐसा नहीं जब से ब्रह्म तब से वो शक्तियां हैं नेचुरल जैसे अग्नि का नेचर है जलाना तो वो एक दिन नेचर आया ऐसा तो पागल बोलेगा सदा से है अग्नि का मतलब जलाने वाली जलाना अगर नहीं है उसमें तो अग्नि नहीं है फिर वो तो स्वाभाविक शब्द का अर्थ क्या है काल्पनिक काल्पनिक मन मन से कल्पना की गई है बनाई गई है लोगों ने गढ़ा है आ, जगत गुरु है महापुरुषों के दादा है दुर्भावना नहीं करना लेकिन उनको ये सिद्ध करना लक्ष्य था कि ब्रह्म निःशक्तिक है इसलिए उन्होंने स्वाभाविकी का अर्थ लिख दिया कल्पित तो तीन शक्तियां तो भगवान की अंतरंग है क्योंकि वो सच्चिदानंद ब्रह्म है और सच्चिदानंद ब्रह्म की तीन शक्ति संधिनी लादिनी और संबित इसके अतिरिक्त दो शक्ति और होती है उनकी विष्णुशक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान या तृतीया शक्ति दृश्यते छह सात इकसठ विष्णु पुराण एक जीव शक्ति एक माया शक्ति तो ये पांच हो गई ज्ञान बल क्रिया जीव और माया तो ये तीन शक्ति तो अंतरंग है जो मैंने पहले बताई लादनी, संधनी, संबित और जीव शक्ति है तटस्थ यानी यह उनकी अंतरंग शक्ति का भी अंश नहीं है और माया शक्ति जो बहिरंगा है इसका भी अंश नहीं है इन दोनों शक्तियों के बीच में है लेकिन चैतन्य शक्ति है चित्र कण है ये अनुचित है और भगवान विभुचित है और बहुत सी बातें हैं आगे मैंने आपको बताई है ब्रह्म के विषय में वो ब्रह्म जो सगुण साकार है वो एक दिन हुआ पहले निर्गुण निराकार था ऐसा है क्या नहीं नहीं नहीं वो सृष्टि के पहले से वो सगुण साकार है सृष्टि में अवतार लेके आया सगुण साकार बना ऐसा नहीं क्यों पहले से साकार है आप कैसे कहते इसलिए कहते हैं कि सृष्टि के पहले क्या हुआ था आप जानते निश्वचित मत्स्य उसने श्वास लिया श्वास शरीर से होता है श्वास निराकार कहीं श्वास लेता है क्या अस् महात्त निश्वचित में तदिवेदो यजुर्वेदादो थर्म बेदो ये सब वेद प्रकट हुए श्वास से और तरह उपनिषद पहले अध्याय का पहला मंत्र उसने सोचा इसका मतलब मन भी है उसके वो खाली निराकार नहीं है उसके मन भी है शरीर भी है सई छ चक्रे प्रश्नोपनिषद छठवें प्रश्न का तीसरा मंत्र तादाई छत छोग छ तीन स आई छत बृहदारण्य गोपनिषद ये तो वाय मानी भूता जायंत ये न जाता जीवंती तैतरी ओपनिषद तीन एक सो कामयत कामना की उसने शरीर है तभी तो ये सब हो रहा है तैत्तरियोपनिषद दो छा तस्माद्मा तस्माद आकाशाद सम्भूत आकाशाद वायु ये सब उससे उत्पन्न हो रहे हैं षद दो एक आकाशात वायु उल्टा आकाश का स्पर्श नहीं हो सकता वायु का स्पर्श हो रहा है वायु और अग्नि वायु से अग्नि पैदा हो रहा है और देखो अग्नि का तो रूप होता है और हवा का रूप कहा होता है अग्निरा आग से पानी पैदा हो गया वाह वाह वाह पृथ्वी पानी से पृथ्वी पैदा हो गई कड़ी कड़ी फिर पृथ्वी से वृक्ष वगैरह हुए ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं उसने सोचा उसने देखा उसने श्वास लिया उसने कामना की सगुण साकार था तभी तो ये सब वर्क हो रहा है स्मितम मुस्कुराया देखा तो औरत उसका स्वरूप सगुण साकार का है लेकिन वो जब चाहे तो अमूर्त बन जाए जब चाहे मूर्त बन जाए जब चाहे निर्गुण निर्विशेष निराकार बन जाए जब चाहे सगुण सबिशेष साकार बन जाए ये शंकराचार्य ने माना विधो दुभयता चार चार बारह इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा स यदा तम शरीरताम संकल्प तदा स शरीरों भवती यदा शरीरताम तदाव शरीर संकल्प संकल्प वैचित्र्या वो सत्य संकल्प है इसलिए जब जैसा सोचा वैसा बन गया उसको मेकअप नहीं करना सोचा और हो गया बन उसका जो शरीर है थोड़ा उसके विषय में समझ लीजिए स्वेच्छो पाप तो प्रथक बपू भागवत कह रही है ये भागवत ग्रंथ जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा देखा होगा कुछ लोगों ने पढ़ा होगा ये वेद के बराबर है पांचवा वेद कहा गया है इसको इतिहास पुराणम पंचम वेदान वेदम ये वेद में लिखा है छो ग्योपनिषद सातवें प्रपाठक के पहले खंड का चौथा मंत्र ये पुराण पांचवा वेद है इतिहास पुराण पंचमो वेद उच्यते भागवत भी कहती है एक चार बीस इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म ये वेद है सबसे पहले पुराण निकले थे ब्रह्मा के मुख से पुराणम सर्वशास्त्राणाम ब्रह्मणा प्रथम स्मृतम अनंतरंच वक्त्यो वेदास्त विनिर्गता पहले पुराण प्रकट हुए क्योंकि वो वेद का अर्थ बताएंगे आप वेद को नहीं समझ सकते कोई नहीं समझ सकता भगवान को छोड़ कर ध्यान दो अरे ब्रह्मा जिसने नथिंग से सब कुछ बना दिया आज वैज्ञानिक लोग कहते हैं देखो हमने बना दिया तो तुमने जो बनाया वो सामान तो सृष्टि का लिया हाँ। जिसने सामान बनाया उसने कैसे बनाया तुमने परमाणुओं को इकट्ठा किया और प्लस माइनस किया और ये बना दिया अरे वो जब कुछ नहीं था तब जो बनाया है ब्रह्मा ने कैसे बनाया उस ब्रह्मा को जब भगवान ने वेद को प्रकट किया तो ब्रह्मा ने पढ़ा नहीं समझा तेने ब्रह्म हृदय आदि कब ये सूरया भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति से ब्रह्मा के हृदय में प्रकट होकर वेद का ज्ञान कराया तब ब्रह्मा ने वेद का अर्थ जाना अनंत पारम गंभीरम दुर्विगा समुद्रवत की था नहीं है वेद के विषय में सूरह मोहयन्ति बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति के दादा मुग्ध हो जाते हैं क्यों वेदस्वरात्म तत्र मुहती सूर ग्यारहवें स्कंद के तीसरे अध्याय का तैतालीसवां श्लोक ये भगवत स्वरूप है वेद जैसे भगवान बुद्धि से परे है ऐसे वेद भी अरे भाई सब ही तो है वेद में हा हा तो उनके अर्थम कोष बने हैं उनसे निकाल लेंगे नहीं ऐसा नहीं है वेद के शब्द का अर्थ कुछ है और भाव कुछ है यह वैलक्षण्य है शब्द है प्राण अर्थ है ब्रह्म शब्द है आकाश अर्थ है ब्रह्म शब्द है जीव अर्थ है ब्रह्म शब्द है आत्मा अर्थ है ब्रह्म शब्द है अग्नि अर्थ है ब्रह्म शब्द है वायु अर्थ है ब्रह्म अब हम कैसे समझेंगे कहा पर किस शब्द का क्या भाव है भाव अलग है इसलिए कोई नहीं जान सकता वेद का अर्थ इसलिए वेद कहता है कि विज्ञानार्थम गुरु में विगेत वेद का अर्थ जानना है तो गुरु के पास जाओ उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरान निबोधत एक तीन चौदह कठोपनिषद आचार्य जवान पुरुषो ही वेद छह चौदह दो वेद को जानने के लिए भगवत कृपा से जिसने वेद का अर्थ जाना है उसकी कृपा से तुम जान सकते हो पढ़ के नहीं जान सकते ये पांचवा वेद है भागवत तो। ये वेद के अर्थ को इसने प्रकट किया है भागवत ने और वेदांत के अर्थ को भी सर्वोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा सारं सारं तिहास एक तीन बयालीस भागवत अर्थोम ब्रह्म सूत्राण गरुड पुराण भागवत का महात्म भागवत ही जानता है केवल महापुरुष जानता है ये अंडित पंडित जो आजकल भागवत बांचते हैं ये बेचारे काका काका जंग जानते शब्दार्थ तक नहीं जानते भावार्थ कैसे जानेंगे जैसे भगवान बुद्धि से परे हैं ऐसे वेद भी बुद्धि से परे हैं ऐसे ही भागवत भी बुद्धि से परे है इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है और इतने लंबे चौड़े हैं ये शास्त्र वेद की सौ वर्ष की तो उम्र मुश्किल से किसी किसी की होती उसमें बीस पच्चीस साल तो निकल गए बी एम करने में फिर उसके बाद शादी ब्याह हुआ और नशे में रहे कुछ दिन बुढ़ापे में होश आया तो क्या पढ़ोगे कितना पढ़ोगे और जितना पढ़ोगे उतने उलझोगे श्रुति पुराण बहु कहु पाई छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई और लग जाओगे तो भगवान का शरीर स्वेच्छो पात पृथक बपू अपनी इच्छा से शरीर बनता है उनकी इच्छा से एक मोटी बात पहले समझ लीजिए आपका शरीर या देवताओं का शरीर या चौरासी लाख प्रकार के जीवों का शरीर दो होता है ना एक शरीर और एक शरीरी माने आत्मा आत्मा चेतन और एक शरीर जड़ देवताओं का शरीर जरा और दिव्य कहते हैं उसको लेकिन वो भी है नश्वर और उनकी जो आत्मा है वो दिव्य है लेकिन गोलोक में जो शरीर मिलता है उनका शरीर है तो नित्य लेकिन उनकी भी आत्मा अलग है शरीर अलग है सिद्ध महापुरुषों की लेकिन भगवान का जो शरीर है तो देह देही नहीं वो। देह दे का भेद उसमें नहीं है पद्म पुराण यानी दो नहीं है एक भगवान अंदर वाला एक उसका शरीर ऐसा नहीं भगवान ही शरीर बन गया है सदघन चिदघन आनंद घन ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और सदघन चिद घन आनंद घन उनका देह उन्हीं उन्हीं की इच्छा से हुए स्वयं देह बन गए हैं स्वेच्छो पात पृथक बपू ग्यारहवे स्कंद के ग्यारहवें अध्याय का अट्ठाइसवा श्लोक भागवत स्व पात्र देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्त भागवत दस सत्ताइस ग्यारह दिग्ध शरीर है अस्या देव बपुषो मद अनुग्रह से स्वेच्छा मयुभूतम से मेटीरियल जो मैटर होता है पंच महाभूत आदि इनका शरीर नहीं है भगवान का यहां जब वो मृतलोक में अवतार लेते हैं तब भी दस चौदाह दो आप लोगों ने अनंत बार रामकृष्ण को देखा है हा? देखो संसार में किसी को देखोगे तो या तो वो अच्छा लगेगा या तो खराब लगेगा या तो कॉमन लगेगा बस लेकिन राम को देखकर और कृष्ण को देखकर लोगों ने क्या रियलाइज किया विदूषण प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख कर पद लोचन शीशा राक्षसों ने देखा राम को धनुष भंग के समय तो एक दूसरे से कहते हैं इसके तो बारह सिर है दूसरा कहता है गधा गिनती भी आता है बाईस है। तीसरा कहता है तुम दोनों बंदे हो 27 है अरे क्या हो रहा है भाई अरे सिर्फ तो एक ही दिखाई पड़ेगा वो टेढ़ा मेढ़ा हो ये बात सब अलग है लेकिन सिर्फ तो ऊपर ही होगा सब का एक सा होगा दो चार दस कैसे हो रहा है बहुत हजारों से रह रे तीन चार सत्ताईस नहीं वो जो वेद में लिखा है ना सहस नशी रखा का, पुरुषा सहस्राक्ष सहस अगणित है ये क्यों हो रहा है ऐसा भाई ये दिव्य देह में हो रहा है ऐसा यानी जा की रही भावना जैसी प्रभु प्रभुमूर्ति देखी तीन तैसी ये अलौकिक दिव्य शरीर है भगवान का और वो साकार देह एक जगह दिखाई तो पड़ेगा आपको नंदन नंदनंदन है सामने बैठे हैं इधर नहीं है इधर नहीं है लेकिन महापुरुष लोग सब जगह देख रहे हैं उसको अरे नंदनंदनों के भरबार है तो ब्रह्मा ने देखा आरे गहरे की बात नहीं और जो शंकराचार्य कहते हैं सगुण साकार तो भगवान है ही नहीं वो कहते हैं यद्यपि साकार तथा देशी एक जगह पर विभाति तीजा दुना था श्री कृष्ण एक जगह दिखाई पड़ रहे सब माइक जीवों को लेकिन सर्वगता सर्वात्मा तथा प्यम सच्चिदानंद वो सर्वत्र है साकार रूप से भी निराकार की बात नहीं करते इत्यादि अनंत अलौकिक बातें हैं भगवान की उनकी जो पराशक्ति है ऐसा उसी का कमाल है कर्त मकर्त मन्न था कर्तुम समर्थ जो चाहे करें जो चाहे ना करें जो चाहे उल्टा करें उल्टा पैर से देखें आंख से सुने जैसा चाहे और बिना किसी इंद्रिय के भी अपाणि पादो जवनो जवनों ग्रहीता पाश्चात चक्षण त्याणा सबे तिवेद्यम बीनु पग चल सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करना आनंद रहित सकल रस भोगी और बिनु जिहवा भक्ता बढ़ जोगी तानु बिनु परस नयन बिनु देखा और ग्रह बिनु बास आशेखा अस सब भात अलौक करनी महिमा जासु जाय नहीं भरनी माया गुण गोपाल निज इच्छा निर्मित तनु अपनी इच्छा से शरीर बनाने वाले स्वयं शरीर बन जाने वाले ऐसे भगवान और जीव का स्वरूप भी आपको बताया गया कि जीव भगवान की शक्ति है तटस्था शक्ति है इसलिए इसको अंश कहते हैं और ये जीव अणु है हृदय में रहता है सारे शरीर में चेतना पैदा करता है और अनंत है अपरिमिता ध्रुवास्त अनुभता दस सत्तासी तीस और न घटत उद्भवा प्रकृति पुरुष यो अजयो दस सत्तासी इक्तीस ये अन्य है और अनंत है और अनंत संख्या का है और ये जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है और ये विभिन्नाश है विभिन्नांश भी दो प्रकार के जीव बताए गए एक जीव सदा से मुक्त और एक जीव हम लोग सदा से मायाबद्ध लेकिन एक दिन हम भी माया मुक्त हो सकते हैं वो कैसे हम आगे बताएंगे तो क्यों जी जो स्वांश होते हैं भगवान के और जो नित्य मुक्त जीव हैं जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश इनमें अंतर क्या होता तो स्वांश जो होते हैं ध्यान दो ये स्वरूप शक्ति के गवर्नर होते हैं स्वयं स्वरूप शक्ति को गवर्न करते हैं और जो नित्य मुक्त जीव है भगवान के पढ़कर वे स्वरूप शक्ति के साथ है उनके पास स्वरूप शक्ति है लेकिन वे स्वरूप शक्ति के गवर्नर नहीं है हम अगर भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो हमारे पास भी स्वरूप शक्ति आ जाएगी लेकिन हम उसके गवर्नर नहीं होंगे गवर्नर भगवान भगवान है सब जो स्वांश हैं वे गवर्नर हैं तो जीव की तमाम लंबी चौड़ी व्याख्या की गई और माया की भी व्याख्या बहुत सारी की गई आपके सामने अब वही हम टिके रहेंगे आगे चलिए हाँ तो ये ब्रह्म जीव माया जो आपने बताया इससे हमारा मतलब क्या निकला बेकार का हमारा टाइम खराब किया कृपालू जी ने ऐसा ब्रह्म है ऐसा मैं हूं ऐसी माया है होंगे नहीं मतलब है क्या मतलब है मतलब यह है कि हम जो चाहते हैं अनंत आनंद अनंत ज्ञान अनंत जीवन ये तीन चीज प्रमुख सत्य चित आनंद श्री कृष्ण है उनका अंश है जीव इसलिए यह भी सत आनंद चाहता है सत माने नित्य जीवन हम लोगों को हर समय एक दुख रहता है ना मर न जाए मर न जाए है, मर न जाए ये ऊपर से गिर न पड़े मर न जाए बीमारी आई और हम मर न जाए ये भय हर समय मरने का यानी हम मरना नहीं चाहते ऐसा हो जाए हम कभी न मरे कैसे हो जाए आ, अरे नहीं होगा भाई सब मरते हैं हमको भी मरना पड़ेगा हर समय भय और जितना बड़ा आदमी संसारी होता है उतना अधिक भय उसको देखो तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह के पीछे कितनी बड़ी मिलिट्री लगी रहती है 24 घंटे उनके बच्चे भी बेचारे नहीं जा सकते अकेले स्कूल में अपने बच्चों के साथ खेलने कहीं जाओ तो घेरे में ये गुलामी है कि आजादी है अरे इतना बड़ा बंधन अच्छी मुसीबत है कभी कभी ये नेता लोग कह देते हैं भाई जरा आप लोग दूर रहे अरे साहब आप दूर रहे दूर कैसे रहे हम आपको तो कुछ हो गया तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी हम दूर नहीं रह सकते <laughs> ये मृत्यु का भय अमरत्व चाहते हैं यानी सत्य अंश है सत्य चाहते हैं चित्त के अंश है तो सर्वज्ञ बनना चाहते हैं हर समय नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं हम लोग चोरी चोरी बड़े आदमी की बात सुना ये कैसे बोलता है ये कैसे बैठता है ये कैसे कपड़ा पहनता है नोट करते रहते हैं हर एक नॉलेज आ जाए मेरी खोपड़ी में अरे वो इम्पॉसिबल है एक सब्जेक्ट की भी नहीं कोई नॉलेज परिपूर्ण कर सकता देखो लिमिटेड कानून है हर देश के पुस्तक में लिखे हैं लिमिटेड क्या कोई वकील है दुनिया में ऐसा अपने अपने देश का जिसको सारे कानून याद हो कोई किताबों का भंडार है बड़े बड़े डोकेट के यहां अरे वो निकालना तो किताब भाई उसके असिस्टेंट दस्तो बैठे हैं वो किताब निकाल निकाल कर उसमें देखो तो क्या लिखा है एक सब्जेक्ट को भी नहीं जान सकता कोई पूरा पूरा फिर हर सब्जेक्ट को क्या जानेगा कोई मनुष्य लेकिन जानने की प्यास हर समय तो वो ज्ञान चाहते हैं आनंद चाहते हैं शांति चाहते हैं अनेक नाम है उसके ये सब हमारी कामनाएं ऐसी हैं जो स्वाभाविक हैं हम इनको मिटा नहीं सकते इम्पॉसिबल करोड़ कल्प अगर हम विरोध करें इनका कि मिटा देंगे नहीं इसलिए पता लगाना है ये अमृत्व कैसे मिले सर्वज्ञता कैसे मिले आनंद कैसे मिले अशांति अज्ञान अल्पज्ञता कैसे जाए तो चलिए वेदों में तमेव विदि तिमृत्युमेती नान्य पंथा विद्य ते जनाय उपनिषद तीसरे अध्याय का आठवां मंत्र तमेव नान्य विदितिमृत्यु में श्वेता शरोपनिषद छठवें अध्याय का पंद्रहवा मंत्र दोनों मंत्रों में वही शब्द हैं और उसका अर्थ क्या है तुम अमृत चाहते हो हाँ। तो उसको जानकर ही भगवान को जान कर ही, ही ए माने ही और कोई रास्ता नहीं है फिर आगे लिखा नान्य पंथा और कोई मार्ग नहीं उसको जान कर ही भगवान को जान कर ही तुम्हारा य का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है फिर चलो आगे संयुक्त में व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीश्चात्मा बदते भोगत्मा देव मुच्य सर्वपाशी श्वेता चतुरोपनिषद पहले अध्याय का आठवां मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि उसको जानकर ही जितने प्रकार के बंधन हैं तुम्हारे पांच तीन शरीर का बंधन अनंत जन्मों के पाप पुण्य कर्म रूपी संचित कर्म का बंधन प्रारब्ध जो इस जन्म के लिए भोगना है उसका बंधन पंच क्लेश का बंधन तीन ताप का बंधन पंचकोष का बंधन ये जो तमाम बंधन है माया का बंधन सबकी मां इन सब पापों से छूटना चाहते हो अगर तो उसको जानना होगा और आगे चलो विश्व सेकम पर बेष्टारम ज्ञातपादेव मुचते सर्वपाशय श्वेता चौथे अध्याय का सोलहवा मंत्र सब बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो उसको जानना पड़ेगा और कोई मार्ग नहीं श्वसेकम पर ज्ञावा शिवम शांति मत्यंत में श्वेताशतरोपनिषद चौथे अध्याय का चौदाहवा मंत्र ये मंत्र कहता है शांति चाहते शांति पीस हा शांति चाहते उसको जानना होगा अजम ध्रुवम सर्व तत्पर विशुद्धम ज्ञात् देवम मुच्चते सर्वपाश सारे बंधनों से मुक्ति चाहते हो आ श्वेता शरोपनिषद दूसरे अध्याय का पंद्रहवा मंत्र वो जो तुम ही अज हो वो भी अज है लेकिन वो महाअज है महाचेतन है महाचित है विभूचित उसको जानकर ही ये पा सकते हो तमीशानम बरदम देव मीडियम नीचा ये माम शांति नत्यंत श्वेता शरोपनिषद चौथे अध्याय का ग्यारहवा मंत्र शांति चाहते हो आ, उसको जान कर ही शांति मिलेगी नित्यो नित्याम चेतनशेतनाम एको बहू जो विधाति कामान तत्नम योग सांख्याधिगम्यम ज्ञात्वा ज्ञावादेव मुच्छते सर्वपाशी जो नित्यों का नेतन नित्य है चेतनों का भी चेतन है उसको जानकर ही सब बंधनों से मुक्त हो सकते हो एको बशी निष्क्रियाम बहुनाम एकं एकम बीजम करोति त्मस्थम ये पश्यंते धीरा सुखम शाश्वत ने तरेश्वेता चतरोपनिषद अध्याय का बारहवा मंत्र सुख चाहते सुख हा वो सुख ने टेम्परे शाश्वतम नित्य सुख चाहते हैं कभी घटे ना बढ़ता जाए और अनलिमिटेड हो एको बशी सर्वभूता एकम रूपम बहुधा करोति तमात्मस्थम ये नुपश्य धीरा तेजाम सुखम शाश्वतम नेतरेश ठोपनिषद आया दो अध्याय के दो बलि का बारह मंत्र वो जो सबके हृदय में रहता है उस अंदर रहने वाले दहराकाश ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को जान कर ही सुख पा सकते हो नित्य सुख नित्यो नित्याम चेतन चेतना, चेतना एको बहुनाम जो विदधा तमात्मस्तम ये नुपश्य धीरा शांति शाश्वती ने तरेशा कठोपनिषद दूसरे अध्याय की दूसरी बल्ली का तेरहवा मंत्र शांति चायत शाश्वती शांति सदा के लिए आ उसको जानना होगा जो तुम्हारे अंदर बैठा है वही है पुराणम अध्यात्म योगाधिगमे न देव मधीरो हर्ष शो कौजहा पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का बारहवा मंत्र मंत्र कह रहा है संसारी हर्ष और संसारी शोक दोनों शोक है दुख है इससे छुटकारा पाना चाहते हो उसकी शरण में जाओ जो तुम्हारे हृदय में बैठा है वो श्री कृष्ण सर्वाजीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन हंसो भ्राह्म्य ब्रह्मचक्रे पृथगात्म प्रेरितरंच मतस्ते नृतत्व अमृत तो? उससे जुष्ट होना पड़ेगा मन बुद्धि से उसको जानना होगा समाने समे पुरुषो निमग्नो निशयासो चतुमुह्यमान जुष्टम जदा पश्च सत्यनिष्ट महिमा नीत शोका शोक से परे जाना चाहते हो हा तो तु जो तुम्हारे अंदर बैठा है तुम भी वही बैठे हो तो तुमको जानना होगा कि हमारे पीछे वो बैठा है और जान लोगे तो अबाउट टर्न हो जाओगे तो फिर बात बन जाएगी ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है तीन एक दो रसो सह वैसा लब्धानंदी ये मैंने आपको बताया है कई बार दूसरे बल्ली का सातवां अनुबाकियोपनिषद उसको प्राप्त करके ही यह जीव आनंदमय हो सकता है क्षर प्रधान विद्याना योजनात तत्वभावात भूयशां विश्व माया निवृत्ति श्वेता पहले अध्याय का दसवा मंत्र वो जो भीतर बैठा है श्री कृष्ण उसको उसका ध्यान करना होगा मन लगाना होगा उसने लीन हो जाना होगा तब तुम आशा करो माया की निवृत्ति की ऐसे माया नहीं जाएगी मा में वजह चैलेंज है भगवान का तो भगवान को जानना होगा इसलिए ब्रह्म तत्व का निरूपण किया गया था उसको बिना जाने न दुख जाएगा न आनंद आएगा न ज्ञान मिलेगा न अमृत्व मिलेगा न शांति मिलेगी कोई प्रॉब्लम हल नहीं होगी इसलिए उसको जानना होगा कैसे जाना जाएगा फिर बताएंगे बोलिए लाड़ी लाल की